शांति शांति शांति द्वितीय मंत्र चलेगा अहंकारादेशा पृथक आत्मादेशत्पर्यमा अहमे इत्यादि आदेश किया गया पहले सए अस्ता अहंकारादेश फिर अर्थात आत्मादेश पृथक आत्मादेश क्या तात्पर्य है भाष्य में अहंकारेण देहासा आदिश्य अविवेकि अतः तदाशंका भूत अथ अनम आत्मादेशहादिसाते भी, भी, आत्मा भी अहंकार से कहा जाता है अहम अहम मनुष्य कहते हैं तो उसे देहादि को लेकर आदेश किया गया अहमे अधाद इस शंका निवृत्ति के लिए अनतरम आत्मादेश आत्मन कवल सत्सूपेण शुद्धेन सत्सूपशुद्ध आत्मा ही आगे पीछे बाएं बाय ऊपर नीचे सब सौरस आत्मा ही टीका में उक्त आत्मिज्ञानवत कृतकृत्यतमः ऐसे जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी कृतकृत्य हो जाता है आत्म सर्वतःसमी एवं एकम अजम सर्वतो अजम सर्वतोमत पूर्णम अन्शून्य पश्य आत्मेव सर्वत सवर आत्मा है सब सब कुछ आत्मा है सर्वत आत्मा है सब आत्मा है सर्व कहेंगे कोई अधिकण अलग ऐसा नहीं सब कुछ आत्मा ही है। एक अज अजन्मा है सवर्व्यूमवत्ण आकाश के समान व्यापक पूर्ण हे अन्य शून्यम अन्कुछ है अन्या अन्या कुछ ही, ही नहीं ऐसे पश्य सवा ऐसे विद्वान विज्ञान अभ्याम आत्मरति से जो जानता है मनन करता है मन्वान एवं बीजानन आत्मरति आत्मक्रीड़ा इसे कहा गया टीका में एकमित सजात भेदराहित से उक्ति अजम सार्वयम सजात भेदराहित्य अशून्य कण से विजात भेद भी नहीं है निरवय वन से भेदी भी नहीं भाष्य में आत्मरति आत्मरिका विग्रह आत्मनिवस रति, सोय का रम आत्मा में ही आत्मरति तथा आत्म रमण आत्मरती और आत्मनिवर्क्रीड़ा दोनों में क्या भेद है टीका में अवान्तर भेदम रवातरभेदर्शयती रति और क्रीड़ा में अंतर्गत क्या भेद दिखाते हैं भाष्य में देह मात्र साधना रतिर बाह्य साधना क्रीड़ा देह मात्र साधनम य्याम रत्याम सा देह मात्र साधना देह मात्र ही केवल बाह्य कोई साधन जरूरत नहीं और क्रीड़ा होने के लिए बाह्य साधना बाह्यम साधनम यश्याम क्रीड़ायाम सा क्रीड़ा बाह्य साधना बाह्य साधना वाली क्रीड़ा है टीका में क्रीड़ा क्रीड़ा बाह्य साधन सम्मति लोकसम्मतिमा क्रीड़ा बाह्य साधना होती है इसमें लोक सम्मति कहते हैं लोक में से प्रयोग होता है लोके स्त्री भी सखी भी, भी, भी करता से क्रीड़ती थी दर्शनाथ से क्रीड़ा करता सखियों के साथ स्त्री के साथ तो इसे प्रयोग होता है तो बाह्य साधना है क्रीड़ा न तथा विद्वस लोक में तो इसे बाह्य साधन से क्रीड़ा विद्वान कैसा नहीं किंतर आत्मविज्ञान निमित्तमें उभये उभये रति और क्रीड़ा आत्मज्ञान के निमित्त ये, आत्मज्ञान हो गया तो बाह्य साधन नहीं है उसमें ही रमन उसमें ही क्रीड़ा है मिथुन द्वंद्वजनित सुख आत्मिथुन का द्वंद्वजनित सुख होता है युगल स्त्री पुरुष द्वंद्वजनित सुसुख है तदपी द्वंद्वनिरपेक्ष विदुष द्वंद्व के बिना अकेले रहते आनंद है तथा आत्मानंद शब्दादि निमित्त आनंद शब्दादि विदुषा शब्दी निम्त यहाँ आनंद से आनंद शब्द के कारण आनंद होता अज्ञानी का न तथास्य अस ज्ञानी का ऐसा नहीं बाह्य शब्दूपरसरिका आनंद नहीं किंतरी आत्मनिमित्तर आत्मनिमित आत्मा निमित्त आत्मा से ही आर कुछ नहीं सब कुकु सर्वदा सर्वकार र्वदा सर्वकाश केवल आत्मज्ञान से ही आत्मनिमित कुछ और नहीं चाहिए टीका में देह से जीवित भोगत्याग नि बाह्यवस्त तरपेक्षदृशलाभेशसंगवर्जित विद्वाह देह जीवितते चोगत्याग नि बाह्यवस्तु देह के लिए जीवन के लिए भोगक कर्म करने के लिए त्याग के लिए सब कुछ निमित्त बाह्य वस्तु है किंतु ज्ञानी के लिए तत् सर्वत निरपेक्ष हो अपेक्षा रहित कहीं नहीं यदृश लाभेशु जैसे प्राप्त हो उसमें प्रसन्न है आसंग वर्जित आसक्ति रहित है वस्तु में कहीं आसंग नहीं विद्वान त्या देह जीवन भोग आदि निमित्त बाह्य वस्तु निरपेक्ष देह के लिए जीवित भोग आदि के निमित्त बायु की कोई अपेक्षा नहीं है ठीक हाँ जीव जीविते चाहिए जीवत है जीविते। जीवन मुक्ति मुक्त विदेह मुक्ति में दर्शेती ज्ञान हो गया तो जीते जी मुक्त ही ज्ञानी जीवन मुक्त आगे जो प्रार्ध समाप्त तो हो जाएगा विधेय विदेह कबिलु को, को प्राप्त करता है विधेह मुक्ति देखा दे स एवं लक्षण विद्वान जीवन एवं स्वराज्यभिषिकता एश जो एवं लक्षण ये एक विद्वान जीतेजी स्वराज्य में स्वयं राज्यजयती स्वराट भाव स्वराज्यम अपने स्वरूप में स्थित अभिषिक्त हो गया जीतेजी मुक्त पतिते भी देह प्रारध सर तो नष्ट हो जाएगा गया तो स्वराज्य निमित्त स्वराटव होती पतिते भी देहे स्वराट होती ध्यान नहीं रहे तो भी स्वयम राजस्व तो प्रकाश आत्मरूप से रहता है साराज्य निमित्तीकृत फलाम साराज्य है निमित्त उसको निमित्त करके दूसरे फल भी खाते हैं यथवती तथा तस्वीर लोकेश कामचार होती स्वराट हो गया स्वयम राजत्मरूप से रहता है तो सर्वे लोकेशु का यथे विहरण सब कुछ अपने आत्मा से भिन्न कुछ नहीं सब कुछ उसको प्राप्त हो गया नित्य तृप्त और विधेयक वेल हो गया तो सर्व रूप हो गया सब फल उसमें अंतर्भूत परमानंद रूप हो गया स्वराज्य सर्वलोक का कामचार्यतात्पर्य म एक स्वराज्य सर्वलोक का में कामचरण इसका तात्पर्य कधिभाष्य में प्राणादिशु पूर्वभूमिशु त्र अस्थि तवन मत्र परिन्न कामचार मुक्त प्राणादि में उपासना करने पर पूर्वभूमि में तत्र वहाँ वहाँ यावत का प्राण से गतम होती यावत वाचो गतम यावत संकल्प विषय तत्र तत्र इसका एक का। काम चार कहा तावन मात्र परिच्छन कामचरण कहा गया था और अन्य राजत्व चर्थ यदि परिच्छन में ही उसका भोग है तो अन्य उसका राजा अन्य के अधीन रहेगा अर्थ से सित हो जाए और यदि कुछ देश में है उसका कामचरण चरण भोग तो साथ ही से हो जाएगा उसे अधिक भी है यथा प्राप्त साराज्य कामचार तनुवाद तो न जैसे पहले था परिचन्न भोग करता है तो परिचन्न साराज्य कामचार उसका अनुवाद करके यहाँ कहते तत्निवृत्ति तत्व निवृत्ति रहे यहाँ और आगे कुछ लोग नहीं कामचार होने के लिए परिचिन्न कामचार अन्य तो नहीं है सस्वराड ने कहते हैं टीका में यमुगम तत्र से यहाँ कामचार बोति पहले कहा था नाम का जहाँ विषय संकल्प का एक अलग अलग कहा गया था इत्यादी परिच्छि परतंत्रच सर्वूमिषु फल मुक्त साभूमिअवस्था में प्रतीकोपाससना में क्रमश परफल का अरे परतंत्र पराधिन फल का था अत्र तो परमानंद प्राप्तो तद्व्यावृति यहाँ यहाँ परिच्छि तो नहीं परतंत्र नहीं न तो सोपाधिकूप न कि सोपाधिक कामचारण भो कुछ करेगा कुछ नहीं फल प्रदर्शन द्वारा न स्वा विद्यांदा द्वारा स्तौति फल प्रदर्शन करके तो विद्या की स्तुति हुई स्तुत्व विद्या विद्या स्तुवा स्तुति करके अविवनिंदा द्वारा भी तम स्तौति तम काम तद्या विद्या स्तौति अविद्व निंदा अभिद्वा की निंदा करके भी विद्या की स्तुति करते हैं नहीं निंदा निंदम निंद प्रवर्तते अभी तो विधेयम स्तूत निंदा करते निंदा करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती विधेय की स्तुति करने के लिए यहाँ अविद्वत्त निंदा करते हैं निंदा करने के लिए तात्पर्य नहीं विद्वानी की विद्या की स्तुति करने के लिए था भाष्य में ये पुनः अथ अच्छा पुनर्े अन्य अत तो उतर्शनाद वैपरीत्यथोत्तम वह साम्य न विदुष ते अन्न राज अन्न राज अरो स्वामी राजा साम अन्य राजा अस्ते अथ अच्छा पुनर्े अन्य अतः तो इसी दर्शन से भिन्न जो जानते हैं एक अद्वितीय तत्व को नहीं जानकर के जहाँ बुद्धि है अन्य था क्या था? अथा का अथ तो वैपरीत्यन विपरीत जानते अथवा यथोतःते सम्यक नहीं जानते संशय विपरीत तो ज्ञान नहीं होता है ते अन्य अजान भवती राजा यसा ते अजान अन् पर राजा याम पर के अधीन होते हैं ते अजान किंच क्षयोका क्षयोक ये शाम क्षय लोका विनाशी विनाशीलोक प्राप्त करते कर्म फल जो प्राप्त होता है क्षय सक्यार्थी, जक्यार्थी क्षयन योग्य है विनाशी विनाशीलोक प्राप्त करते हैं <coughs> भेददर्शन से अल्प विषयवाद अल्पम च तन्मर्त्यमितवश भेद दर्शनअल्प विषय के वो अल्प है और अल्प जो विनाशी है टीका में ते क्षयक संबंध भवंती ते विनाशीफल हेतुमाह भवंती भेद हे भेद भेद भेदं पश्य भेद का फल विनाशी नित्य निफल प्राप्त नहीं होता है हेतुमाह भेदर्शन से अल्प विषय पर्म परचिंद विनाशीवचन तो तस्मा परामृशते भाषा में तस्मा तस्मा परिचिन्न से विनाशी तो कथनाथ परिचिन्न है तो अल्प विनाशी है ऐसा कहने से ये द्वैतदर्शिन्नते क्षयोका द्वैतदर्शी क्षय लोका स्व स्वदर्शन अनुरूपेण जैसे देखते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं विचार करते, है, करते हैं इसे फल प्राप्त करते हैं द्वैतदर्शन करेंगे तो परिच्छन है एक से भिन्न दूसरा हो गया तो वस्तु परिचिन हो गया व्यापक होने पर भी परिचय हो तो अल्प होगा नष्ट हो जाएगा उसके अपने दर्शन ज्ञानी के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं अतएव तेसा सर्वेश लोकेचार होते सर्वेश लोकेश कामचार नहीं होता है सर्वात्मक फल प्राप्त नहीं होता है ज्ञानी सर्वात्मक हो जाता है निज्ति से आनंद को प्राप्त करता है उक्त विद्यास्तुत्यर्थ में विदुष स्रष्टतम ये ब्रह्म विद्या स्तुति के लिए कहते विद्वान सब कुछ सृष्टि करता है सारा सृष्टि जो होती है विद्वां करता है तस्य हवाए तं पश्यत एवं मनवान सेव बीजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः आत्म आत्म स्मर आत्मतःकाश आत्मतःतेज आत्म आप आत्मतो आत्मतो आत्मतो आत्मतो mm. आत्मतो अन्नम विज्ञानम् ध्यानम् आत्मतस् चित्तम् तो आविर्भाव आत्मतो मनः आत्मतो विज्ञान आत्मतो आत्मतचित आत्मतो आत्म मन कर्माणि आत्मते आत्म तो मंत्र आत्मतःकर्माण आत्मतेद्वी पश्य एवं पश्यत एवं पश्चात ऐसा जो जानता है अद्वितीय ब्रह्म सर्व सर्वात्म ब्रह्म अहम अश्मय से ज्ञान जो हो जाता है तस्वस्य एवं मन मन मानस ऐसा जान सुनता है मनन करता है निश्चय करता है ज्ञान होता है तो ऐसे ज्ञानी की का सबका सष्ट का सृष्टा है पहले तो सद्ब्रह्म से उत्पत्ति से मानता था सदब्रह्म अहम जान लेता है तो अपने से ही सबकी सृष्टि है प्राण आदि की उत्पत्ति सब आत्मा से प्राण आत्मा से आशा दिशाए आत्मा, आत्मा से आत्मा से आकाश आत्मा से तेज जल आविर्भाव त्रिभाव प्रकट होता है चिप जाता है प्रलय होता है आत्मा तो अन्नम आत्मा से बल आत्मा से विज्ञानम आत्मा से अपन आत्मा स्वरूप से ध्यानम चित्त है संकल्प है मन वाघ नाम मंत्र कर्म ये सब कुछ जो सब उत्पन्न होते हैं सब कुछ आत्मा से ही है भाष्य में तस्व एक इत्यादि साराज्य प्राप्तस्य से प्रकृत से विदुषितर्थ साराज्य प्राप्त से को जो प्राप्त कर लेता है ज्ञान होने पर स्वराट होता है स्वयम राज्य स्वराट सरे स्वयं ही विराजमान ही ताराज्यम ऐसा जो विद्वान उसी से ही सब की उत्पत्ति हो उत देखता है प्राग सदात्म विज्ञानात स्वात्मनो अन्यस्मा सत प्राणादिर नामांत उत्पत्ति प्रलया अभूत आम सदात्म विज्ञान के पहले प्राग सदात्म विज्ञानात सद है ऐसे ज्ञान होने के पहले स्वात्मनो अन्यस्मात्त सदिव समय इधम गृह राशित एकमे वा द्वितीय शून्य पलता अपने से भिन्न कोई सद ब्रह्म है उसे सारा जगतिक उत्पत्ति हुई अज्ञान अवस्था में ऐसे मानते हैं स्वात्मनो अन्यस्माद अपने से भिन्न सद ब्रह्म है उसी से प्राणादि की उत्पत्ति हुई प्राण से लेकर नाम तक जितने पहले कहेगी उत्पत्ति होती उससे प्रलय भी उसमें होता है होता किंतु जब सदात्म विज्ञान हो जाता है जो सदब्रह्म वही मैं हूँ ऐसे साक्षात्कार हो गया विज्ञानी तो सती इधानी स्व आत्मादेव समृद्ध सब कुछ अपने से ही उत्पत्ति प्रलय आत्मा से है तथा सर्वोप्य व्यवहार आत्मदेव विदुषा बाकी जो व्यवहार है सृष्टुत्व तो जिस प्रकार आत्मा से स्रष्टा है इसी प्रकार क्रीड़ा रति आनंद आदि शुभ आत्मा है सब व्यवहार तथा विदुषा सष्टुत व्यवहार बथ तथा क्या जैसे सृष्टुत व्यवहार पहले ब्रह्म से होता था अब अपने से सब की सृष्टि होती है इसी प्रकार अन्य व्यवहार क्रीड़ा आदि है क्रीड़ादि रमणादि जितने से आत्मा सही है आत्मा से भिन्न किसी की आवश्यकता नहीं न केवल ब्राह्मण उत्तम यह विद्या फलम किंतु मंत्र उक्तम चेत ब्राह्मण में कहा गया ऐसा नहीं मंत्र के द्वारा भी कहा गया विद्या का फल किंच तदैतर्थ श्लोक तदेश श्लोको, तदे श्लोको। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नो पश्यति र्वश्यप्यति आतीशी स भवति पंचदा सप्त नवदा चुनश्चकादशत शतच्राणी च विशतिर आहारशु सत्वशुद्धि सत्शुद्ध धुवा स्मृति स्मृतिलाभेग्रंथिना प्रमोक्ष मृदितषाया तमसस्पारम दर्शय भगवान सनत तं सनत्कुमस्कंदईते तकंदईत श्लोक भवति इसी को कहने के लिए आगे मंत्र है पश्य मृत्यु न पश्य पश्यती पश्य पा घृठ स होता है स् आदेश स्व प्रत्युन से, से हो गया तो पश्य बन पृट देश भी है। होता है पश्य या पश्य पश्य दृष्टा ज्ञानी जो आत्म साक्षात कर लेता है आगे मृत्यु को नहीं देखता है मृत्यु होती ही नहीं देहादि का देहादि मिथ्या है पेड़ कट जाए तो अपने क्यों बिगड़ता नहीं इसी प्रकार ज्ञानी देखता है शरीर का कुछ हो जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ा शरीर को मिथ्या देखता है तो ना मृत्यु है ना रोगम न दुखता दुख वो दुख भी नहीं देखता है दुखी नहीं होता है सर्व पश्य पश्यते और जो पश्य सबको जानता है अहम अस्मी सर्वनती सब कुछ प्राप्त कर लेता है सर्व से सर्व सब स एक था बोति एक था सृष्टि के पहले एक अद्वित ब्रह्म सृष्टि हो जाती त्रिधा होती पंचद पाँच भूत सप्तः नवता फिर एकादश होता है ऐसा अलग अलग जितने सृष्टि काल में अलग अलग होता है इसमें तो शतंच दस च एक सो होता है दस होता है एक सहस्राणी विंशति होता है बहुत ऐसे संख्या कब कैसे कितने संख्या हो जाता है आहार शुद्ध सत्वशुद्धि यहाँ आहार शब्द का तो खाद्य भोजन केवल नहीं आहियंत त्यारा इंद्रजन्य ज्ञान इंद्रजन्य सब इंद्र से ज्ञान होते है वो शुद्ध होने पर सत्वशुद्धि अंतकण की शुद्धि इंद्रजन्य ज्ञान में शुद्धि क्या है ज्ञान में शुद्धि है निषिद्ध नहीं हो और विषय में राग द्वेष रहित तो हो ऐसा जो ज्ञान है वह आहार की शुद्धि आह्यंत इति आहार भोग के जो विषय ग्रहण करते विषयजन्य ज्ञान वो ज्ञान शुद्ध हो ज्ञान निषिद्ध विषय नहीं हो और राग आदि रहित तो होकर के इंद्रिय इंद्रिय राग रागद्वेष व्यवस्थित हो रागद्वेश विषय में रहते हैं तय तो नवश माग अच्छे तवह तो से परिपंथी न राग द्वेष में रहित तो होकर के विषयजन्य ज्ञान होता है जितना आवश्यक द्वे धारण के लिए ये शुद्ध होने पर अंतकण की शुद्धि होती है अंतकर्ण शुद्धि होने पर निरंतर स्थिर स्थायी आत्मविषयक स्मरण स्मृतिलम्बे निरंतर आत्मा का स्मरण होने पर निधिध्यासन हो जाता है सर्व सर्वग्रंथिनाम ग्रंथिनाम विप्रमुक्ष सब ग्रंथी अविद्याजन ग्रंथि है गांठ अनाधिकार से बहुत खोलते जाते तो टावर को कठिन होता है विप्रमुक्ष नष्ट हो जाता है ज्ञान हो गया तो सौ नष्ट हो गया तस्में मृदि तकाय तो तमस पारम दर्शयति भगवान संतकुमार मुझे दिखता कसाय कषाय जो मन हो गया पाप समाप्त तो हो गया राग द्विशादी दोष समाप्त तो हो गया कषाय को समाप्त तो करना है जितने अहंकार दोष राग द्वेषादी सब कुछ छोड़ना है तभी ज्ञान होता है साधन भी करते रहे अनुष्ठान भी करते रहे और गलत काम भी करते रहे ऐसा नहीं गलत काम भी छोड़े अंदर जो कर्मश है उसको छोड़ना है साधन करते समय ये ध्यान देना है ऐसे तरह तो करके कर के भोजन खान पान सम्मान सब मिल जाएगा ये अंतगुण शुद्धि कैसे हो ज्ञान प्राप्त करना है उद्देश्य लक्ष्य सामने रहना चाहिए वैराग्य बढ़े राग रागदेश कम हो अहंकार कम हो इसी के लिए ही करते हैं सेवा करते हैं अहंकार को कम करें समाप्त करें वैराग्य बड़े वेदांत श्रवण करे इच्छा अपेक्षा कम हो तभी ज्ञान होता है और कोई सरल उपाय नहीं कहीं जाकर बैठ कर कुछ अनुष्ठान कर दिया सीधा ही भगवान को प्राप्त कर लेगा वृद्धि तो कसाया तम सह पारम दर्शे दी भगवान सारम तो नारद जी को उपदेश करते जो मृद्धि तो कसाय कसाय मृद्यु तो नष्ट हो गया शुद्ध होने पर ही गुरु उपदेश से ज्ञान हो जाता है तमस सज्ञान के पार ब्रह्म को साक्षात्कार कराते भगवान सनत सनत्कुमार तम स्कंद आचक्षत उनको ही स्कंद कहते सनत हे ओ ही कार्ति के भगवान हे तम स्कंद सनत कुमार को स्कहते तदैतस्थे सश्लोको मंत्रो भी होती इस अर्थ में ये आगे मंत्र हे न पश्य पश्यति न पश्य पश्यति पश्यती पश्य यथोत विद्वान ज्ञानी है इत्यर्थ मृत्युम का अर्थ मरणम रोगम जोरा दुखतम दुखो भाव हाँ चापी न पश्यती ज्ञानी को इससे दुख मरण रोग कुछ नहीं ये सब देह का धर्म देह में रहेगा आत्मा में कुछ नहीं है यह अर्थ नहीं कि साक्षात्कार हो गया ज्ञान हो गया और ज्ञानी न कुछ खाएगा ना कुछ करेगा ना पानी पिएगा ना उसमें हाथ काटेगा तो खून तो नहीं, <laughs> <पंशाम्रत> नहीं लिए हाथ खट जाएगा तो यानी क्या खोने के लिए या अमृत पंचामृत नहीं निकलेगा तो शरीर का धर्म शरीर में रहेगा आत्मा में कुछ नहीं रोग मरणाद्य देह का धर्म है सर्वम सर्वमेव स पश्यति पश्यती सब कुछ अपने मानता आत्मान सर्वम तथा सर्व आप सौ को प्राप्त कर लिया सौ को प्राप्त करेगा तो कहाँ रखेगा रखेगा कहाँ सब मिल जाए तो कहाँ रखोगे <laughs> पुस्तक यदि मिल जाए तो भी रखने की जगह नहीं सब प्राप्त उनसे कहाँ रखेगा सब प्राप्त क्या क्या सर्व ही सर्वात्मक ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया अहम अस्मि सर्व सर्व में ही हूँ जो सर्वात्मक अपने हो गया सब प्राप्त ही है टीका में दिया है तत्दार्थ सप्तम्या निर्दिश्यते सप्तमी तदैतस्थें तदस्थित स इस इसी में ये मंत्र है हे सद्याफलूप अर्थ क्या है ये आगे का मंत्र विद्या के लिए ये मंत्र है न पश्य मंत्र व्याचे न पश्य पश्य आ पूर्णता परिच्छेद भ्रम व्याप्रते न विवक्षिता सर्वनोति का सौख प्राप्तकर्ता है पुण्यता विवक्षिता है पुण्य ही है यही विवक्षित है पुण्यत्व का प्राप्त कैसे करेगा परिच्छेद भ्रम व्यावर्तन है न पुण्यत्व की प्राप्ति करने के नहीं अप्राप्त नहीं पुण्य पुण्य जो पुण्य है सर्वत्र है परिच्छेद भ्रम व्यावर्तन है जब परिच्छित्व का भ्रम है मैं परिचन्न हूँ सीमा सीमित हूँ परिच्छिद भ्रम निवृत्ति कर से पुण्य हो गया इतने ही सर्वमापनृतिका अर्थ है सबको प्राप्त करता है अर्थात अपने को जो परिचय न मानता है वो नष्ट हो गया भ्रम सर्वात्मक हो गया न तो सर्व को प्राप्त कर गया किमि कृमि कीटादि भाव कीड़ा मकोड़ा भी बन जाएगा ज्ञान होने के बाद कृमि बन जाएगा कीट बन जाएगा अपरिष्कार बन जाएगा सब बन जाएगा ऐसा नहीं अपरुषार्थ तो प्रसंगार्द तो ऐसा होगा तो कोई कहेगा हमको ज्ञान जरूरत नहीं ज्ञान होने के बाद फिर एक कीड़ा मकड़ा बनना पड़ता है तो ज्ञान ऐसे ये वस्तु तो ऐसा होता नहीं सरिपूर्ण व्यापक ब्रह्म बाकी अन्य कुछ ही नहीं वही मैं हूँ ऐसे साक्षात्कार हो गया परिच्छित ब्रह्म नष्ट हो गया भेद है ही नहीं भाष्य में सर्व सर्व प्रकार इति तब तो कुछ प्राप्त करता है टीका में विद्यास्तुति पौष्कल्यांतम सगुण विद्या फलम निर्गुण ब्रह्म विद आपती त्या ये विद्यास्तुति तो पौष्कल्य अर्थ पौष्कल्य अर्थ पुष्कलत्व आय विद्या की स्तुति अच्छी तरह से स्तुति करने के लिए कहीं कहीं सगुण ब्रह्म विद्या का जो फल निर्गुण ब्रह्म ब्रह्मविद्या प्राप्त करता है इसे कह देते हैं वस्तुतः तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी फल कुछ प्राप्त नहीं करता है ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट तो हो गया परिच्छन ब्रह्म नष्ट हो गया मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसे ब्रह्म नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया ब्रह्म को प्राप्त करेगा ब्रह्म अपने पास आ जाएगा या ये ब्रह्म के पास जाएगा प्राप्त करेगा तो उसको लाकर कर रखेगा ये कुछ नहीं अब ब्रह्मत्व ब्रह्म की निवृत्ति मैं ब्रह्म नहीं हूँ मैं परिचिन हूँ ये ब्रह्म नष्ट हो जाएगा कुछ फल नहीं है फल मिलने पर भी परिपूर्ण सर्वात्मक सब कुछ प्राप्त हो गया सगुण ब्रह्म उपासना करने वाले ब्रह्म लोक को जाएंगे संकल्प आदि पितर समय संकल्प चाहेगा उसकी पिता पितामह आदि सब उपस्थित तो हो जाएंगे पिता पितामह सब उपस्थित तो हो जाएंगे जैसा जो विषय भोग करना चाहेगा विषय भी, भी प्राप्त हो जाएगा सब कुछ सगुण ब्रह्म उपासक का फल क्रीड़ा करता है स्त्री भी यानी भी यानी सब कुछ प्राप्त तो करता है जहां चाहे जा सकता है ये सब जो विद्या का सगुण विद्या का फल है सगुण ब्रह्म साक्षात्कार का हो तो उपासना का फल है उपासना तो साक्षात्कार तो करना ही करनी है ये जो फल, फल है सगुण उपासना का ब्रह्म ज्ञान का सगुण ब्रह्म का यह निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल कह देते हैं किसलिए विद्या स्तुति पौष्कल अर्थम स्तुति के लिए इसे कह दिया यह नहीं समझना है सगुण ब्रह्म विद्या होने पर सर्वज्ञ हो जाता है जहाँ चाहे जाएगा सिद्धि भी प्राप्ति हो जाती निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब सिद्धि उसके पास आ जाएंगी आकाश से उड़ने लग जाएगा जब चाहे अदृश्य हो जाएगा देखते देखते अदृश्य हो जाएगा फिर कहीं प्रकट हो जाएगा यहाँ अदृश्य हो गया आधा घंटे में उत्तरकाशी में प्रवचन कर दिया फिर यहाँ आ गया यहाँ से आधा घंटे जाकर एक घंटा वहाँ पार्ट चलाया फिर यहाँ आकर भोजन किया ये सब कुछ नहीं है तो निर्गुण ब्रह्म विद्या भी जो कहा सगुण ब्रह्म विद्या फलम भी सगुण ब्रह्म विद्या का फल भी निर्गुण ज्ञानी प्राप्त करता है इसे कहते हैं स्तुति के लिए किंच में स विद्वान प्राग सृष्टि प्रभेदाद सृष्टि होने के पहले एकदैव भवती एक प्रकार है बा, बाद में बहुत प्रकार हो जाता है एकदच एक सन त्रिधादि भेदेर अनंत भेद प्रकार भवति सृष्टि काल एक होता हुआ ही सृष्टि काल में त्रिधा भवती पंचद सप्तद नवदा अनेक प्रकार हो जाता है सृष्टि काल में पुनः साहार काल में फिर संहार होगा मूलमेव पारमार्थिकम एक भाव प्रतिपद्यते फिर जो वास्तवस्वरूप एक ही ब्रह्मस्वरूप उसको प्राप्त करेगा अज्ञान अवस्था कल्पना से अनेक रूप माया से बन जाता है फिर एक को एकत्व तो को प्राप्त करता है जैसे परमात्मा इसे ज्ञानी हो जाता है स्वतंत्र एवं स्वतंत्र ही हो जाता है इति यदि फलेना प्ररोचयन स्तौती फल कह करके रुचि करते विद्या में स्तुति करते श्रुति टीका में त्रिधा भगवती जो कहा तीन प्रकार क्या होता है तेज वर्ण रूपेण तेज जल पृथ्वी अरे शब्द स्पर्शादिरादिशबार्थम शब्द स्पर्श रूप आदि पाँच हो जाएगा तन्मात्रा विद्या तत्फल तदपेक्षिता तदपेक्षिता स्तुति च विद विद्या विद्या के फल उकिपेक्षित विद्या की स्तुति सब करके आगे कहते आहारशुद्धादेत्पर्य आहारशुसत्वशुद्धि इत्यादिग्रंथय उकलतात्पर्य कहते अथ भाष्य में अथ इदानी यथोता विद्यावभाष कारण मुखाभास आदर्श से विशुद्धि कारण साधन उपदिश्य यथोथ विद्या जो अहम अस्में ब्रह्म साक्षात्कार विद्या है उस विद्या का सम्यक अवभाष कारणम सम्यक अवभाष होगा ज्ञान होगा उसका कारण कहते विशुद्धि कारण साधन जिस प्रकार मुखाभास कारण से आदर्श से मुखभवान होता है दर्पण में दर्पण का विशुद्धि कारण दर्पण शुद्ध हो जाएगा मुख का प्रतिबंध दर्पण साप दिखता है इसी प्रकार अंतकोण शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान होता है ये साधन बताते हैं आहार शुद्धो इत्यादि आहार शुद्धो आहरियत इति आहार शब्दादि विषय विज्ञानम आहार शब्द से रोटी भात नहीं शब्दादि विषय का ज्ञान रुपर्स स्पर्श आदि इतने सब रोटी भात का भी हो उसका ज्ञान रूप रस गंध स्पर्श सब का ज्ञान भोक्तुर भोगाय आहिर ते भोगता जीव है भोग करने के लिए विषय ग्रहण करता है ज्ञान होता है तत्व विषय उपलब्धि लक्षण से विज्ञान से ये आहार सदृशी ज्ञान लिया विषय की उपलब्धि विषय का ज्ञान साक्षात्कार ये विज्ञान की शुद्धि होने पर आहार शुद्धि आहार की शुद्धि ज्ञान की शुद्धि कैसे राग द्वेष मोह दी असंश्रिष्टम विषय विज्ञान में त्यर्थ ज्ञान होने पर कोई विषय का ग्रहण किया किसमें राग किसमें द्वेष किस में मोह ये सब दोष रहता है किंतु आहार शुद्ध होने पर जो प्राप्त होता है से उठी के अनुसार सब ठीक है लक्ष्य सामने दिखे विषय ग्रहण हुआ उसमें राग द्वेष रहित तो होकर के यही शुद्धि आहार की राग द्वेष मोह मोहदोष से संबद्ध हो विषय विज्ञान तब आह की शुद्धि होती है टीका में कथम तरह आह्रियमाण तो त्र भोक्तु शब्द ज्ञान को आहार शब्द से कहा वो कैसे आहार हुआ मान कथम तो भोक्तु भोग के लिए विषय ग्रहण करता है कीदृशी तरह शुद्धिरी आशंक आहार हो गया विषय ज्ञान ज्ञान की शुद्धि कैसे होगी तो कहा राग आदि रहित राग देश आदि रहित हो तो ज्ञान शुद्ध है आहार शुद्धि फल आहार शुद्धि का फल क्या है तत्म आहार शुद्ध हो सत्याम तद वो तो अंतकर्ण से सत्य से शुद्धि आहार हो गया ज्ञान शुद्ध ज्ञान होने पर ज्ञान का आश्रय ज्ञाने वृत्ति ज्ञान अंतकर्ण का परिणाम अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति की शुद्धि होने पर वृत्ति वाले अंतकर्ण भी हो जाएगा वृत्ति ज्ञान त वृत्ति अंतकरण की शुद्धि होती है वही सत्त अंतकरण शुद्धि निर्मलता नैर्मल्यों टीका में अंतकशुद्धिफलम कथय अंतकशुद्धन क्या होगा सत्तशुद्ध चत्या यथवगत भूतात्मनी ध्रुवा विचिन्नामृतिरविस्मरण बोलतीकोणशुन पर लाभे यथावगत भूमान भूमात्मा शास्त्र से सुना सबने क्या निरंतर उसका चिंतन होगा ध्रुवाका तो अभिचिन्न स्मृति स्मृति निरंतर उसकी होती है अविस्मरण भूलता नहीं यो भई भूमा तुखम नाल पर सुखम अस्थिति अहम तो है।, है वो अधस्तात् पुरस्तात्थ दक्षिणत् उत्तर तय डाय सब कुछ भूमा है जो भूमा है वही आत्मा है वही मैं ही जैसे कहा गया उसका निरंतर चिंतन चलता है ये अंत कोण शुद्ध है में व्यग्रता है तो एक घंटा पाठ में मन भागता है हजार बार ध्यान ध्यान में बैठता है तो मन भागता है अंतकरण में अशुद्धि के कारण अंतकरण जब शुद्ध होता है मन स्थिर होता है वही अंतकरण शुद्धि अशुद्धि का परिचय है यदि मन बहुत भागता है वैराग्य नहीं हुआ विषय चिंतन करता है तो मन भागता है बहुत कहते मन स्थिर नहीं होता है ध्यान नहीं होता है मन तो स्थिर होता है जहाँ चाहते हो नहीं होता है विषय कुर जाता है विषय में स्थिर रह जाता है विषय में बड़े इतने चिंतन करता है बैठा ध्यान करने के लिए मनोराज्य करे बड़े आनंद से बैठा है बस स्थिर मनोराज्य में स्थिर है कोई लघु तो नहीं पढ़ पाते हैं किंतु कहीं भजन के नाम पर कुछ सुनते रहते हैं उसमें मन स्थिर है उसमें नींद नहीं लगती रात को दस ग्यारह बारह एक दो हो चल जाएगा पढ़ने के लिए तो नहीं लगेगी और कहीं तो आजकल सो आज साधन हो गया सुनो कुछ सुनो कुछ देखो कुछ करो बस एकाग्रता है मन जहाँ जाता है वहाँ वासना है परमात्मा में नहीं लगता है इसका अर्थ परमात्मा को नहीं चाहता है बाहर विषय चाहता है विषय की जो इच्छा है वासना है ध्यान भजन कैसे होगा इसे मन से पूछो पहले अपने निश्चय करो चाहता क्या है मन क्या चाहता है आप क्या चाहते हो पर विचार करे पक्का दृढ़ निश्चय करे बार बार कितने जन्म करोड़ों करोड़ों बार जन्म हो कर के सब प्रकार विषय भोग बहुत बार करते करते मरते मरते अभी एक बार मनुष्य जन्म मिला इसमें कुछ प्राप्त करना है या ऐसे ही जैसे पशु पक्षी खा पी कर मरते ऐसे खा कर मर जाना है ऐसे ही विचार करके यदि निश्चय होता है कुछ करना है नहीं तो पशु पक्षी भी अच्छा खाद्य खाते हैं कहीं कहीं कुत्ते कुत्ते के नहीं खिलाते हैं मनुष्य को नहीं मिलेगा पशु पक्षी बहुत खाते हैं मकान रहते हैं उनके खाद्य उनको प्रिय है अब सोचते हैं नहीं है, हमारा खाद्य अच्छा है उनका खाद्य तो ऐसे ही है घास भूसे उनका खाद्य से खुश होते आपका खाद्य खिलाओ तो वो होते पशु डॉक्टर कहते गाय को रोटी भात नहीं खिलाओ सब्जी आदि नहीं खिलाओ फेंक दो ये खाद्य आप जिसको अच्छा खाद्य मानते हो वो उसको दे तो गाय को इसलिए अच्छा नहीं है उनको तो ही पराल घास सूखा यही खाद्य उनके लिए भूसी उनका खाद्य उनको प्रिय है सब पशु पक्षी अपने खाद्य बड़े खुश होकर खाते हैं सब अपनी जाति में ही रमण करते अपनी जाति में ही बच्चे पैदा करते उनको वही सुंदर दिखता है इसलिए कोई विशेष मनुष्य में नहीं सब अपने हार निद्रा भय मैथुन सब समान है सब खुश खा पी कर मर जाना पशु के समान है ये विचार करके बार बार प्रारंभ से विचार करके लक्ष्य निश्चय करे उसके ऊपर उसके ऊपर चले सब समझते हुए भी सोते कि थोड़ा सा तो रुपया के करना है कुछ कमरा बनाना है फिर बाद में ध्यान करेंगे भजन करेंगे ऐसे करते करते जीवन भर चल जाता है भजन करने के लिए कहते पहले कमरा बनाएंगे फिर कमरा की रक्षा के लिए सारा जीवन समर्पण करना पड़ता है उसके लिए फिर आओ कुछ बनाओ और कुछ बनाओ और, बना, और कुछ चलता ही रहेगा बनाने वाले बनाते हैं रहते कोई दूसरा <laughs> बनाने वाले घूमते हैं रहने वाले दूसरा है और रह नहीं पाते यही विचार करते करते मर जाते हैं आगे भजन करेंगे भजन करेंगे करके मर जाते हैं कितने लोग सामने देखे थे कि नया नया कोई मंड बनेगा कोई कथाकार बनेगा बड़े प्रयास करके बड़े जोर वेश भसएँ बाल रखेंगे वेश बनाएंगे इसमें वेश पर प्रवचन की रटना तैयार करते करते मर गए एक दिन भजन साधन नहीं किया ऐसे ही यहाँ के महात्मा कुछ थे इधर उधर हो के मर गए उनका खाली वही था बस बाहरी बहरीमुखता ये सब विचार करके लक्ष्य करके अंत शुद्धि हो अंत शुद्ध हो विषय किच्छा नहीं हो मन क्यों नहीं लगेगा मन इधर उधर भागता है इधर उधर वस्तु की इच्छा चाहते हम क्या है ये विचार कर मन तू क्या चाहता है विषय इंद्रिय संयम करने पर ही परमात्मा में मन लगेगा इंद्रिय के विषय को भागे तो इंद्रिया तो भागती रहती है मन स्त्र कैसे होगा मन शुद्धि होने के लिए अंतगोण शुद्धि हो, वैराग्य होने पर अंतगोण शुद्ध होता है अंतगोण शुद्धि का यही परिचय वैराग्य हो तो विषय और की ओर मन नहीं जाएगा मन स्थिर हो जाएगा और मन स्थिर होगा तो निरंतर चिंतन होगा ये विषय ज्ञान होने पर अंतगुण वृत्ति है ज्ञान और वृत्ति वाले अंतगुण स्थिर हो जाएगा आर शुद्ध होने से अंतगोण शुद्ध होने पर निर्मल होने से ज्ञान ठीक होता है ध्रुवा अविच्छिन्न स्मृति भूमात्मा में स्मरण होता है निरंतर स्मरण परमात्मा का तभी होगा शुद्ध होने पर टीका में स्मृतिलाभे फल क्या होगा तस्म चलबाएँ स्मृति लाभे स्मृति होने पर सती अनर्थ सतीम अविद्याता जितने ग्रंथी ग्राठे अविद्यात अनर्थ रूप पास बंद कब से शुरू हुआ अनेक जन्मराुभव भावना कठिनीकृता अनादिक से और अनेक जन्मांतर में बहुत अनुभव भावना चिंतन के द्वारा ग्रंथि और कठिन दृढ़ हो गई जितने जितने विषय सेवन करते चिंतन करते गांठ इतने इतने, इतने, इतने, इतने दृढ़ है बुद्धि में सब अंतकर्ण हृदयाश्रया नाम ग्रंथि नाम विप्रमुख विशेषण प्रमुख क्षण नष्ट हो जाता है ज्ञान होने पर टीका में भगवती आहार शुद्धि अपेक्षित थी इसलिए आहार शुद्धि पहले विषय ज्ञान जो प्राप्त होता है विषय ग्रहण जो निषिद्ध नहीं अनिषिद्ध हो राग द्वेष रहित तो होकर के विषय ग्रहण करे राग द्वेष मोह छोड़ करके तब शुद्ध होता अंतकन प्रकृत वाक्य तात्पर्य उपसार करते उपसारती यत एक तरोत्तरम यथोत्तम आर शुद्धि मूलम आर शुद्धि मूलक है हर शुद्धि मूल आहार शुद्धि विषय विज्ञान शुद्ध हो तो अंतकोण शुद्ध होगा अंतकोण शुद्ध होने से स्मरण होता है स्मरण होता है तो ज्ञान होने से ग्रंथियों हो का विनाश होता है तस्मे मृदि तक तो इत्यादि वाक्यम अवतार्य बैचे सा कार्या आहार शुद्धि करनी चाहिए सर्वशास्त्राथम अशेषत हुआ आख्यायिका उपसहृतिश्रुति शास्त्रार्थ पूरा कह करके नारद सनतकुमारी की आख्यायिका चल रही थी, उसका उपसार श्रुति करती तस्म मृदित तो कषायाय वार वार्छ्यादिरीव कषा रागदेशादीदोषसत्व रंजनारूपवाद्ञान वैराग्याभ्यासूपक्षारेण क्षाल तो मृदित तो विनाशि तो यारद से तस्म योग्याय मृदित तो कषायाय तम सबद्यालक्षणा पारम पर्थ तत्व दर्शयती दर्शितर्थ मृदित कसाय अय मृदिता कसायास कषाया बनाते वृक्ष के कुछ छिलका पत्ता उबाल कर गाढ़ा बनाते हैं वृक्ष से अयम इति बारिच बारिचादि व बारिचादि मतलब वृक्ष संबंधी कसाया जैसे बनाते हैं कोई छिलका पे पत्ता फूल जड़ मिलाकर उबालते हैं तो कुत बनाते हैं काढ़ा वृक्ष के जैसे एक कषाय होता है कषाय होता है इसे औषध बनाते हैं ये कसाय यहाँ क्या है राग द्वेषादि दोष राग द्वेष काम क्रोधादि दोष अंतकण में सत्व से अंतकण से रंजना रूप तो आदि क्योंकि कसाय जैसे वस्त्र में लगने पर वस्त्र में कसाया बना जाता है इस अंतकण में भी इसे आ जाता है राग द्वेषादि का प्रभाव स उसको धोना साफ करना के सब प्रकार जैसे क्षार दे करके वस्त्र साफ करते हैं यहाँ ज्ञान वैराग्याभ्यास रूपाक्षार है न ख्यालित ज्ञान वैराग्य का अभ्यास रूपक्षार साबुन लेकर अक्षार लगा कर, कर दौल नहीं साफ होगा प्रक्षालित शुद्ध हो जाता है मृदि तो न विनाशित जिस नारद का उस नारद को योग्य शिष्य को ही ज्ञान उपदेश करके ज्ञान करा देते हैं मृद त कसाय पारम समय अंधकार अज्ञान अविद्या अविद्यालक्षणा पारम परमाथतत्व को दर्शति कहा दर्शित ज्ञान कराया कौसु किसने भगवान सनत कुमार भगवान कैसा है भगवान किसको कहेंगे उत्पत्ति प्रलय चूतागति गतिम वेत्ति विद्यामिद्या सवाच्यु भगवानी थी उत्पत्ति प्रलय भूतों के आगत्य गति आय व्य आगामी आने वाले संपद विपद आदि विद्या अविद्या सबको जो जानता है उसको भगवान ही से कहना चाहिए वो भगवान है इसलिए उत्पत्ति प्रलय भूतों के जीवों के आगामी संपद विपद विद्या अविद्या सबको जानने वाले भगवान है एवं धर्म सनत कुमार एवं धर्म यश एवं धर्मा ऐसे धर्म वाला सनत कुमार है इसलिए भगवान है तामे तमें सनत्कुम दकंदई चतें कथयंति सनत्कुमरदेव उनको स्कंद कहते हैं तद्ध हो जानने वाले दुर्वचनमसम स्कंद आचेक्षते स्क्यते दुबार का अयसमाप्ति के लिए भूताना आगति गति आगति गति आयव्यय आयव्य टिप्पणी आयव्य। आयव्य। आगामी नौ संपदापद आ धन आयव्य सम्पद विपद आदि जो है ये भी जानते हैं भगवान तस्वैशिष्टांतरमाह तम एव सनत कुमार वो जो सनत कुमार उनको स्कंद कहते हैं वही है, है। सनत कुमार देव ऐसे कहते हैं ऐसे आचार्य है उनसे योग्य नारद जी को प्राप्त हुआ ज्ञान ये प्रकरण में नारद सनत कुमार संवाद करके ज्ञान का उपदेश किया गया भूमतत्वभूम विद्या सप्तम भगवत शिष्यस्य ब्रह्मज्ञानी सप्तमाध्याय षड्विशंड श्रीगोविंदज्यपादिष्य पमहंसपरवराजकाचार्य श्रीशंकरोपन विवरण सप्तम्याय सो षण